मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छी हूं सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप जी, कैसे जी, हैं सर बहुत अच्छे हैं और आपको देखकर और अच्छे हो गए हैं <laughs>

लेकिन कुछ चीजें जो आपको बहुत अपील करती हैं, आपको लगता है कि इस मंच पर हमें सुनाना चाहिए तो इस विश्व पटल के मंच पर आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा की आपकी पहली सुंदर रचना आप जी, आ, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और चार पंक्तियों के साथ मैं प्रारंभ करती हूँ सुनिएगा मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ क्या गजब बन गई जिंदगा मेरी

बन गया है वो लड़का कहानी मेरी मैंने चाहा उसे कितना कैसे कहू मैंने चाहा उसे कितना कैसे कहू आज

प्यार में हो गई बावली जिंदगी पीर्थ काव्याण क्या सिखाया उसे पीर्थ काव्यास क्या सिखाया उसे रह गई

आप सुनाइए जी मैं एक शुरुआती दौर की गजल जब मैं युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच से जुड़ी हुई थी शुरू में मैं वहीं से जुड़ी हूँ और बहुत अच्छा, अच्छा वहाँ का पारिवारिक माहौल है सब लोग बहुत अच्छे हैं हमारे मंच के परिवार के तरह ही रहते हैं तो वहाँ से जो मैंने पहली गजल मैंने लिखी थी वो मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ सुनिएगा

स्वागत जी मैं पढ़ती हूँ दूर जा भी तुझे मैं पाती हूँ दूर जा भी तुझे मैं पाती हूँ तेरी बातों पे मुझसे आती हूँ दूर जा भी तुझे मैं पाती

हूँ जिंदगी नाम रख लिया तेरा जिंदगी नाम रख लिया तेरा जिंदगी नाम, नाम, नाम रख लिया तेरा जिंदगी आ तुझे बुला

the delta

शायद मंचों पर जाना शुरू हुआ लेकिन इसके पहले जो कविताओं का या मुक्तक जो चीजें लिखना शुरू हुआ वो कब से और किस तरह से हुआ और किन से आपको ज्यादा प्रेरणा मिला लिखने के लिए वो जी ये आ, मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहती हूँ कि मुझे प्रेरणा अपनी जिंदगी से ही मिली थी क्योंकि नहीं, जब इंसान कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशन होती है जब हम किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और वो व्यक्ति हमारा भरोसा तोड़ देता है तो हम अकेलेपन का जब अनुभव करते हैं

तो क्या ये भी, जी पाँच छह साल पहले मैं थोड़ा थोड़ा लिखना मैंने शुरू किया था हुँ. फिर 2017 में जब मैं एम पर लिखने लगी हालांकि मैं कवियों से नहीं जुड़ी हुई थी और ना ही मैं किसी को जानती थी लेकिन एफ पर कुछ इस तरह के लोग मिले ऐसे मित्र मिले जो आज घनिष्ठ मित्र भी हैं

सोनी जी जो है भक्ति गीत वगैरह गाते हैं बड़े प्यार से और गुरु सुनाते हैं लोगों को तो मैंने कहा पेश कि आपके स्वागत में वो एक गीत पेश करेंगे <laughs> जी मुझे बहुत खुशी होगी मुझे भक्ति गीत बहुत पसंद है मैं एक्चुअली थोड़ा सा मैं देर से जुड़ा मैं अभी तो से से मुझे हाँ मनीषा जी से मतलब आप राइटर है पोइटेस है

हम, हम हैं ठीक <laughs> है ना तो आप और हम मतलब एक भक्ति गीत ही नहीं हम भक्ति गीत ही नहीं जो भी अगर जैसे कम्पोजिंग्स वगैरह का रहता है तो सब करते हैं तो आज भक्ति की बात लगी है वैसे तो

Jiya, jai nam, shabad hai devi. Devi ne jiya, jai nam. Jadu hriday mein, karo intizar.

से कहा

I keep on.

नी जी आपने सुनाया थैंक यू सो मच आपने बहुत ही सुंदर गीत हमें और हमारे लिस्नर्स को सुनाया और साथ ही साथ मनीषा जी

घट पे तो मुझको देखा बन घट पे तो पानी भरना भूल गई

गनिया से ना भूल गई चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना ना

आइए आगे बढ़ते हैं और मनीषा जी से मैं फिर जोड़ना चाहूँगा आपको और मनीषा जी मैं चाहूंगा कि गजल खूबसूरत गजल जो है आप सुना जी <laughs> मैं बिल्कुल आपको एक खूबसूरत से गजल से जोड़ती हूँ जी पढ़ती हूँ सुनिएगा स्वागत स्वागत मैं रखी होश को ठिकाना भूल जाती हूँ तुम्हें जब देखती हूँ तो

समाना भूल जाती हूँ तुम्हें जब देखती हूँ तो समाना भूल जाती हूँ अगला, अगला, अगला, अगला शेर पढ़ती हूँ जी बहुत धन्यवाद बहुत जी चाहता है मैं तुम्हें दे दू पता दिल का बहुत जी चाहता है मैं

तुम्हें दे दू बता दिल का मगर जब वाप आता है बताना भूल जाती हूँ मैं रख कर खुश को ठिकाना भूल जाती हूँ अगला शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा तेरा चेहरा निगाहों में छुपा कर खूब रखा पर तेरा चेहरा

निगाहों में छुपा कर खूब रखा पर जमाने से निगाहों को छुपाना भूल जाती हूँ मैं तुम मैं रख कर हो शिकु सिका ठिकाना भूल जाती हूँ और अगला शेर यूँ है

अदब दुनिया के सारे जानती हूँ क्या करूँ लेकिन अदब दुनिया के सारे जानती हूँ क्या करो लेकिन तेरी यादों के साए में निभाना भूल जाती हूँ मैं रख कर

खुश का ठिकाना भूल जाती हूँ जमाने से नहीं शिकवा कोई तुझको न पाने का जमाने से नहीं शिकवा कोई तुझको न पाने का शिकायत

खुद से है खुद को बताना भूल जाती हूँ मैं रख कर होश को सिका ठिकाना भूल जाती हूँ अगला शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा हमें जी बहुत बहुत धन्यवाद हमेरी जिंदगी तुम हो तुम ही से हर खुशी मेरी

हाँ मेरी जिंदगी तुम हो तुम ही से हर खुशी मेरी मगर मन मीत तुमको आर माना भूल जाती हूँ मैं रख कर खुश खो का ठिकाना भूल जाती हूँ और अंतिम शेर रखती हूँ गजल का स्वागत, स्वागत बहुत अच्छा जी

धन्यवाद जी बहुत आभार कहा दिल ने धड़क कर दे जरा आवाज पियतम को कहा दिल ने धड़क कर दे जरा आवाज पियतुम को न जाने क्यों सदा तुमको

जा सरा तुमको बुलाना भूल जाती हूँ मैं रखकर खुश को सिका ठिकाना भूल जाती हूँ जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया हमें बहुत ही जी आपको कैसे लग रहा है सुंदर <laughs> बहुत सुंदर बढ़िया विचारधारा बहुत अच्छी है

चल रही थी कई दिनों से ये तैयारियां <laughs> जी मैंने बेटियों पर कुछ लिखा तो है लेकिन इस टाइम <laughs> वो ए, ए, मेरे फोन के अंदर ये है अभी अवेलेबल नहीं है मैं एक तो चार पंक्तियां आपको जी शुरुआती दौर की चार पंक्तियां सुना देती हूँ आपको जी जी पत्थर ही को स्पंदित करती बेटिया पत्थर ही को स्पंदित कर सिंघलाती बेटिया

नहीं ख्वाबों को पल पल भर माना ठीक नहीं बाद को हर रोज भुलाना ठीक नहीं ख्वाबों को पल पल भर माना ठीक

नहीं अगला शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा आप न हो जब साथ दिवस लंबे लगते आप न हो जब साथ दिवस लंबे लगते हर दम में से वक्त गवाना ठीक नहीं खाबो को पल पल भर माना ठीक नहीं

कदमों किया हट सुन कर छुप जाते हो कदमों किया हट सुन कर छुप जाते हो प्रियतम में से नजर चुराना ला ठीक नहीं ख्वाबों को पल

पल भर माना ठी नहीं अगला शेर पढ़ती हूँ अगर मोहब्बत सच्ची है तो कह भी दो अगर मोहब्बत सची है तो कह भी दो दिल में सच्चा

शार दबाना ठीक नहीं खबो को पल पल भर माना ठीक नहीं सासे धड़कन अधरों के कंपन में तुम सासे धड़कन अधरों के कंपन में तुम

खुद से खुद का राज छुपाना ठीक नहीं ख्वाबों को पल पल भर माना ठीक नहीं और अगला शेर रखती हूँ इश्क में मुझको बहुत आभार इश्क में मुझको चोट मिली तो जाना है इश्क में मुझे को चोट मिली तो

विष वताना ठीक नहीं खाबों को पल पल भरमाना ठीक

प्यारी सी नंदी से आई कोई परी छोटी सी प्यारी सी नन्धी से आई कोई परी बोली सी न्यारी सी अच्छी से आई कोई परी

फिर से पाजी को सुनते हैं सोनी जी एक और गीत सुनाइए गजलों का दौर चल रहा है <laughs> प्यारी से प्यारी से जो हैं उनके विचार ऐसे हैं कि जो आज का दौर चल रहा है जिस तरह से जी, हर किसी के जहन में है कि

मेरा धर्म स्थल ऊँचा और दूसरा कहता है नहीं मेरा धर्म स्थल ऊँचा तो उस उस बात को लेकर के एक जो गुस्सा पैदा हो जाता है तो आपस में जो लड़ाइयां हो जो रही हैं या किसी के में कई धर्मों के आपस में एक दूसरे के खिलाफ है ना तो उसमें एक कवि है सुदर्शन फाखिर साहब उनका बहुत प्यारा विचार है इस बात पर तो आज बात को थोड़ा सा

hay haa gama gamam ka san aaj ke dar mein aaj ke

ए दोस्त ये मंजर क्यों है हाजित ओ ए दोस्त ये मंजर क्यों है

जख्म हर शैप हरिक हाथ में पत्थर क्यों है आज नंदो ए दो मंजर

तू है जब हकीकत है जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है जब हकीकत है कि

हर में तू रहता है, जब परे कहीं मस्जिदे कही मजदू है दोस्ती

मंजर अगला शेर अपना अनजा तो मारू है सबको फिर भी अपना अनजा

जितनी अपनी में अपनी हजूस सिकंदर तू

जख्म हर सही हर के हाथ में पत्थर क्यों है आज एक आखिर जिंदगी जीने के काबिल ही नहीं

है का अशुका संबंद जख्म हर पे हर हाथ में हरिक

है जिरे दोस्त ये मंजल तू है

धन्यवाद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आइए आगे बढ़ते हैं मनीषा जी मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ अश्केश छोपरा जी जुड़ गए हैं, अनुज द्विवेदी मुंबई से जो फिल्म इंडस्ट्री से तालु रखते हैं, और बाबूलाल प्रोहित जी ने भी आप सभी को याद किया बड़े प्यार से अब आइए आगे बढ़ते हैं मनीषा जी से मैं जुड़ना चाहूंगा आप सभी को मनीषा जी एक और गजल सुनाइए बिल्कुल सर मैं सुनाती हूँ मैं गजल का पहला शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा

संभल रही हूँ मैं और दूसरा शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा बहुत बहुत आभार मैं कली की गंध हूँ मंजिल की चाह है मैं कली की गंध हूँ मंजिल की चाह है मंजिल नहीं

हैरा तभी चल रही हूँ मैं जिंदगी में जिंदगी को खल रही हूँ मैं टूटी नहीं जरा भी संभल रही हूँ मैं

और अगला शेर पढ़ती हूँ मैं फिजा नहीं हूँ मैं फिजा नहीं हूँ और ने फिजा में हूँ मैं फिजा नहीं हूँ

और ने फिजा में हूँ कौन बात से बदल रही हूँ मैं जिंदगी का शोर था जो सवाल बना लिया जिंदगी का शोर था

जो सवल बना लिया, के शोर से निकल रही हूँ मैं और अंतिम शेर रखती हूँ सुनिएगा मुझे पसंद है आपको भी बहुत पसंद आएगा हाँ, मस्जिद का नाग थी मंदिर

Let's <laughs> see.

जी जी जी मूल तो धर्म को कहते हैं कि धारणा है जो व्यक्ति अपने जीवन में धारणा करता है जिन गुणों जिनको उतारता को है, जी। जी। को उतारता जिन को, है। जी। वही कर्म योग भी उसी को कहा जाएगा जहाँ पर अच्छी चीजें आपके अंदर आ जाए

जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है, है। से खुशबू खफा खफा है गुलशन में छुपा है कोई रंज फिजा के चलमन में सारे सहन नजारे हैं

फिजा की चिल मन में

है गुलशन में छुपा है कोई धनज फिजा की चिलम

ना सजना सजना कटे ना कटे ना कटे ना, ना तेरे बिना तेरे बिना बेसुआ दी बेसुआ दी रत्तिया सजना हो

स्टार्टिंग में अध्यात्म मेडिटेशन करते वक्त बहुत से मन में विचार आ जाते हैं पर उन्हें पार करते हुए हमें फिर भी ध्यान कंटिन्यू करना होता है गुरु जैसे इस पंक्ति में बैठते हैं उन्हें पता है और ऊपर भी कृपा रही है साधु संतों की और रमेश जी जैसे अच्छे घड़ी जनों की

kita raha ujta hi raha mod ke tarah

बजता ही रहा रहा कभी कभी इस पग पग उस बज ही रहता हीराज के समय की एक हम सबकी धारणा बन गई है कि हम

बजता रहा मैं करता रहा औरों की कही मेरी बात मेरे मन ही में रही

पगी पगी वे वे ही पग पग में बंधता बहुत बढ़िया बहुत सुंदर चलिए बहुत अच्छा बहुत निरा, बढ़िया धन्यवाद शुक्रिया आपका

तेरे बिन खाली आजा जा खाली पल में तेरे बिन खाली आजा

कचरा अंधेरा तेरी चलती हुआ सजरा सवेरा मेरे तन से कचरा अंधेरा तेरी चलती हुआ अतरा मिला जो तेरे दर पर से

प्यार की कश्ती में है प्यार की कश्ती में है। लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चलें हम जोर शोर में गगन से दूर प्यार की कष्ट

में लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर

हस्ती में पवन के शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर गगन से दूर

प्यार जहां पल, ना बिछड़े मिलने वाले जहां सब हो वाल जहा चलो चले हा चले मिलके हा मिलके होके खुशी में जू प्यार की कश्ती में है नहरों की

आज के इस एपिसोड में बस इतना ही ही सोनी जी जी को को बहुत बहुत और साथ साथ मनीषा भी मंगल कामना करते हैं उनके भजनों को उनकी कविताओं को सुनकर आनंद आया है और इस आनंद को बरकरार रखिए कहते हैं अभी मनीषा जी के लिए दो लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगा दर्द दुनिया का दफन करके सीने में

दे ओना के तेरे बिन दिल नहीं लगना जिथे भी तू चलना माहेरे पिछे पीछे चलना तू जी सकती नहीं मैं जी सकता नहीं कोई दूसरी मर त रखा नहीं क्या तेरे

See my love.

कद नहीं मेरा सखदा नहीं तेरे बिन यार और बिन्ते तकद नहीं क्या तेरे...